विवेकनंद साहित्य हिंदू और ईसाई अच्छा तो यह कैसा किया गया बिना रक्त की एक बुन भी बहाए हुए अपने दम्भ और आत्मश्लाघा के बावजूद बिना तलवार के ईसाइयत कहां सफल हुई है संपूर्ण विश्व में मुझे एक स्थान दिखाओ केवल एक मैं कहता हूं ईसाई धर्म के संपूर्ण इतिहास में एक मुझे दिखलाओ केवल एक मैं दो नहीं चाहता मैं जानता हूं तुम्हारे पूर्वजों का किस प्रकार धन परिवर्तन किया गया उनके सामने दो मार्ग थे धन परिवर्तन करें या मारे जाए बस यही तुम अपने समस्त दंभ के बावजूद इस्लाम धर्म से क्या अच्छा कर सकते हो बस हम ही हैं और क्यों क्योंकि हम दूसरों को मार सकते हैं अरबों ने यह कहा और उन्होंने दम्भ किया पर आज अरब कहा है वे गृहहीन है रोमन ऐसा कहा करते थे और आज वे हैं? कहा है शाम वाले ही धन्य है ऐसी आधारित हो प्रतियोगिता जिसका दाहिना हाथ हो और भोग जिसका लक्ष्य हो शीघ्र या कुछ विलंब से अवश्य नष्ट होगी ऐसी वस्तुएं अवश्य नष्ट होंगी भाइयों मैं तुमको बताऊं यदि तुम जीवित रहना चाहते हो यदि वास्तव में तुम चाहते हो कि तुम्हारा राष्ट्र जीवित रहे तो ईसा के पास लौट चलो तुम ईसाई नहीं हो नहीं एक राष्ट्र के रूप में नहीं हो ईसा के पास लौट चलो उसके पास लौट चलो जिसके पास कहीं सिर टेकने को स्थान न था चिड़ियों के घोसले हैं और पशुओं की माँ है पर मनुष्य के इस पुत्र के पास अपना सिर टेकने को कोई स्थान नहीं है तुम्हारा धर्म ऐसा धर्म है जो विलास के नाम पर प्रचारित होता है भाग्य का यह कैसा व्यंग है यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इसे उलट दो इसे उलट दो जो कुछ मैंने इस देश में सुना है वह सब छल पाखंड है यदि इस राष्ट्र को जीवित रखना है तो इसे इसके ईशा के पास लौटने दो तुम ईश्वर और कुबेर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते यह सब समृद्धि यह सब ईसा से आई है ईसा इस प्रकार की सभी नास्तिकता को अस्वीकार कर देते कुबेर के साथ आने वाली सारी समृद्धि है केवल क्षणिक वास्तविक स्थिरता उसमें ईश्वर में है यदि तुम इन दोनों को इस आश्चर्यजनक समृद्धि को ईसा के सिद्धांत से मिला सको तो ठीक है पर यदि तुम ऐसा न कर सको तो अधिक अच्छा होगा कि तुम उसके ईशा के पास जाओ और इसका त्याग कर दो अधिक अच्छा होगा कि तुम चिथड़े पहनकर ईसा के साथ रहो इसकी अपेक्षा कि तुम उससे रहित होकर महलों में रहो